39वां अध्याय भगवती स्तुति कहती है अरे हे ओ मां स्वाहा प्राणैभ्यः साधिपतेकेभ्यः पृथ्वीये स्वाहा अग्नेय स्वाहा अन्तरक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा देवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा प्राणों के लिए स्वा प्राणियों के अधिपति सहित स्वाहा पृथ्वी देव के लिए स्वाहा आगने के लिए स्वाहा अंतरिक्ष के लिए स्वाहा वायु के लिए स्वाहा पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा सूर्य लोक के लिए स्वाहा सभी दिशाओं के देव के लिए स्वाहा चंद्र देव के लिए स्वाहा नक्षत्र देवों के लिए स्वाहा जल देव के लिए स्वाहा वरुण देव के लिए स्वाहा यज्ञ देव की नाव के लिए स्वाहा पवित्र करने वाले सभी देवताओं के लिए स्वाहा वाणी देव के लिए स्वाहा प्राण वायु के लिए स्वाहा प्राण वायु के लिए स्वाहा तक चुकेले स्वाहा कान केले स्वाहा नेत्र केले स्वाहा मन की इच्छा पूरी हो वाणी सत्य हो धारण करे पसों की वडोत्री हो रूप की वडोत्री हो अन्न के रस की वडोत्री हो यश बड़े शोभा बड़े श्रेय बड़े हम इन सब की वडोत्री के लिए आहुति अर्पित करते हैं ये यज्ञ देवता यज्ञ से परिपुष्ट होने वाले प्रजापति देव के लिए स्वाहा संभ्रांत प्राजा के लिए स्वाहा सर्वे देवों के लिए स्वाहा संमारक पर चलने वाले के लिए स्वाहा धर्म प्रायो के लिए स्वाहा तेजसियों के लिए स्वाहा जल के अभिषेक के लिए स्वाहा अश्विनी कुमारों के लिए स्वाहा हितकारी पूखा देव के लिए स्वाहा सत्रनासी मरुद गणों के लिए स्वाहा कृषि कर्म करने वालों के लिए स्वाहा पहले दिन सविता देव के लिए स्वाहा दूसरे दिन के लिए स्वाहा तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन छठे दिन सातवें दिन आठवें दिन नौवें दिन के लिए स्वाहा दसवें दिन के लिए स्वाहा ग्यारहवें दिन इंद्र देव के लिए स्वाहा बारहवें दिन विश्व देव के लिए स्वाहा वायु उग्र है भीम है घनघोर शब्द करने वाले हैं कंंप कबा देने वाले हैं सभी को हरा देने वाले हैं शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं शत्रु को छिन्न भिन्न कर सकने वाले हैं उन वायु देव के लिए हम आहुति समर्पित करते हैं हम यजमान हृदय से अग्नि को प्रसन्न करते हैं हृदय के आगे के भाग से प्रकाश देव को प्रसन्न करते हैं पूरे हृदय से पार्श्वपति देव को प्रसन्न करते हैं हम यज्ञ कृथ से आकाश देव को प्रसन्न करते हैं गुरुदेव से जलदेव को प्रसन्न करते हैं मन से ईशान देव को प्रसन्न करते हैं अंतःकरण से महादेव को संतुष्ट करते हैं अंतप्रियों से उग्र देव को रिझाना चाहते हैं हन से वशिष्ठ को प्रसन्न करना चाहते हैं हृदय के कोसों से सिद्धि पाना चाहते हैं लहोसेवृदेव को संतुष्ट करना चाहते हैं श्रेष्ठ व्रतों से मित्रदेव को दुराचार दूर करके उपवास संकल्प से रुद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं सदाचार से इंद्रदेव को बल से मरुद गणों को श्रेष्ठ कर्मों से साध्य गणों को कंठ से भवदेव को और फारस से रुद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं उत्तम आचरण से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं हम यकृत से सर्वदेव को संतुष्ट करना चाहते हैं नाड से पशुपत देव को रोम के लिए स्वाहा त्वचा के लिए स्वाहा लहू के लिए स्वाहा चर्बी के लिए स्वाहा मांस के लिए स्वाहा नड़ियों के लिए स्वाहा हड्डियों के लिए स्वाहा मज्जा के लिए स्वाहा वीर्य के लिए स्वाहा गुदा के लिए स्वाहा अथवा इस यज्ञ से ये सब बलवान हों आयास देव के लिए स्वाहा प्रयास देव के लिए स्वाहा सन्यास देव के लिए व्यास देव के लिए उद्यास देव के लिए सुचि देव के लिए सोच देव के लिए सोचमान देव के लिए स्वाहा तप के लिए तप्य मान के लिए तृप्त के लिए धर्म के लिए निष्कृति के लिए भेसज के लिए ही वि स्वाहा यम के लिए अंतक के लिए मृत के लिए ब्राह्मण के लिए ब्रह्म हत्या की शांति के लिए विश्व के शांति के लिए विश्व के कल्याण के लिए स्वर्ग के लिए स्वाहा पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा 40वां अध्याय पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओ मां ईसा वाश्यमे दग्म सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्येन भंजीथा मा गृधः कस्य शुद्धनम् अर्थात इस जड़ चेतन जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है उस ईश्वर के द्वारा त्यागे गए का भोग कीजिए बहुत ज्यादा लालच मत करो यह धन आदि सब किसका है अर्थात ईश्वर के अलावा किसी का नहीं हे ईश्वर हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें इसके अलावा कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते जो गहन अंधकार से घिरे हुए हैं वे लोग असुर ये कहलाते हैं जो आत्मा का हनन करने वाले हैं वे लोग प्रेत रूप हैं वैसे ही लोगों को प्राप्त होते हैं अथवा वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं अजन्मा ईश्वर एक है वह मनसेवी ज्यादा गतिवान और फुर्तीला है देवगण भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते स्थिर रहकर भी वह दौड़ता हुआ गतिशीलों को पछाड़ देता है वह जल में रहता है वायु को धारण करता है वह परमात्मा गतिशील है और स्थिर भी वह दूर भी है और सनिकट भी वह जड़ है और चेतन भी दोनों के भीतर भी वह रहता है अथवा जड़ में भी और चेतन में भी जो सभी प्राणियों में अपने को देखता हुआ तथा उसका अनुभव करता है उसे कभी भी कोई भ्रम नहीं होता जिस स्थिति में मनो से यह जान लेता है कि सभी भूतों में एक ही आत्म तत्व है तब क्या मोह क्या शोक उसे सर्वत्र एक जैसी स्थिति दिखाई देती है वह परमपिता सर्वव्यापक है चमकीला है काया रहित है नाड़ियों से रहित हैं घावों से रहित हैं वह पवित्र है पाप रहित है वह विद्वान है मननशील है सर्वव्यापक है स्वयं भू है उसने सृष्टि के आरंभ से ही सबके लिए यथा योग्य साधनों का निर्धारण किया है अथवा सुविधाओं की व्यवस्था की है जो व्यक्ति विनाश की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो संभूत के उपासक हैं अथवा सृजन के उपासक हैं वे भी वैसे ही अंधकार में प्रवेश करते हैं अन्य देवों ने संभव से असंभव के बारे में विशेष रूप से कहा हमने उन धीर पुरुषों से जाना है कि संभव से असंभव का प्रभाव उससे अलग है सृजन और विनाश इन दोनों का साथ-साथ ही समझिए विनाश के मृत्यु को तैरकर और सृजन से अमृत की प्राप्ति होती है जो अज्ञान की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं जो ज्ञान की उपासना करते हैं वे भी फिर वैसे ही गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं हमने धीर पुरुषों से विशेष रूप से जाना है कि विद्या का प्रभाव कुछ और होता है और अविद्या का प्रभाव कुछ और भगवती श्रुति कहती है हरे ओम् मान ओम विद्यांचा विद्यांच यतद् वेदो भयक्दुम सह अविद्याया मृत्युं तीत्वा विद्याया अमृतमश्नोते अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को ही साथ-साथ समझिए अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है और विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त किया जाता है यह शरीर वायु अमृत आदि से बना हुआ है शरीर नाशवान है हे यजमान आप होम अपनी क्षमता और किए गए कर्मों का स्मरण करो भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओम आगनेय सोपथारय अस्मान् स्वाने देव वायुनानि विधवान ययोऽद्यस्माज्जो हरणमे नो भूः स्थांतै नम उक्तिं विदेइम हे अग्निदेव आप हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलिए आप हमें ऐसे ही मार्ग से धन दिलवाइए हे विश्व आप विद्वान हैं हम बार-बार आपको नमन करते हैं आपको यजन करते हैं आपको प्रणाम करते हैं हम बार-बार आपसे अनुरोध करते हैं प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पापों से बचाने की कृपा करें पुनः भगवती स्ృతి कहती है हरे ओम बम हिरण मेना हिरणमय न पात्रेण सत्यस्यापेहेतम् मुखम् जावसा वादितय पुरुषः तो उष्टा वहम्मा अर्थाद सत्य का मुह स्वर्ण में पात्र से ढखा हुआ है वह जो आदित्य पुरुष है वह मैं हूँ आकास में ओम रूप से ब्रह्म ही व्याप्त है हिरल्मेन पात्रेन सतिस्या पेतम मुखम्म जो सावादित्य पुरुष है सो शावहमम ओम खम ब्रह्मह ओम खम ब्रह्मह ओम